रघुनाथकीर्तनम त्रमस्तकांजलिष्परी परिपूर्ण लोचन मारुतिम चम न मधुर मधुर स्वरूपं मधुर मधुरा स्मृति चुोधशक्ति प्रयत परोमल कोणुक्षा कुमार वेद वेद्य्रह्म भाषता हृदय ओ रामेति मधुर मधुराक्षर आलुह कविता शे वाकिगम कलोल फल सुख मुखदृत संयुत भागवत रसमालयं मुहुरो रसिका विभा का श्रृणादि सुनी चेना सहिष्णुना मानवन कर्तनीय सदा हरि श्री र धर्म सम्राट श्री स्वामी करपातजी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु के श्री बलभद्र प्रभु की महाप्रभुकी भगवती सुभद्रा देवी की गोविंद जय जय गोपाल जय जय जय जय गोपाल जय जय राण हरे गोविंद जय जय आधार मण हरे गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मु कृष्ण गो om oh, vaadya shambho shiva shiva shiva shiva shiva shiva narayana narayana narayana समर्थित तो समादीयृंद विद्वन वृंद भक्त वृंद एवं भक्तिमती माधव यहाँ शास्त्र चंडी महायज्ञ हो रहा है शास्त्र का अद्भुत महत्व है जो भी यज्ञ साधक सामग्री है और व्यक्ति है शास्त्रों ने विष्णु का धारक माना है इसका अर्थ संपादन होता है तो पृथ्वी परिपुष्ट होती है मंडल पर रहने वाले समस्त ंगम प्राणी उत्कर्ष को प्राप्त होते हैं से संपन्न स्वस्थ, जीवन में संपलब होता है पृथ्वी के धारक में ही तत्व तो माने गए हैं जो यज्ञ के संपादक पुराण एक ही श्लोक दो बार प्रयुक्त हुआ है कुमारिका खंड में और एक, एक काशी खंड में माहेश्वर कुमारिका खंड के दूसरे अध्याय में काशी खंड के दूसरे अध्याय में के द्वारक सात तत्व बताये गये गोभीशील मय इन तत्वों से यज्ञ का संपादन होता है वे सात यह पृथ्वी का धारक है अतः यह संपादक सातों तत्व तो पृथ्वी के धारक है अनुसार पृथ्वी के द्वारा ही शेष तेरह भुवनों का पोषण होता है भुवनगत प्राणियों का पोषण होता है। हैत्व तो कौन है गोभीर विप्रैश्च वेदी सत्यवादी अनुदेव दान शीलेष्ठ सत्यारे मोवंश पृथ्वी का धारक है सदाचार संयम सम्पन्न वेदव्य ब्राह्मण पृथ्वी के धारक है्राह्मणात्मक वेद पृथ्वी के धारक है पृथ्वी की राह को धारण करते हैं, सत्यवादी पृथ्वी को धारण करते हैं निर्लोभ व्यक्ति पृथ्वी को धारण करते हैं पृथ्वी को करते हैं, क्योंकि ये सातों के सातों व्यक्ति के संपादक है वो वंश नहीं होगा तो कृषि के माध्यम से अभिनय पदार्थों की उपलब्धि नहीं होगी तो नहीं होगा दक्षिणा के रूप में गाय का उपयोग और विनियोग भी नहीं होगा ब्राह्मण नहीं होंगे तो यज्ञ की निष्पत्ति नहीं हो सकती सदाचार संयम थो ब्राह्मण होते हैं पूर्ण स्रोत्रिय संहित होता है ब्राह्मण यज्ञ पढ़ सकते हैं पढ़ा भी सकते हैं यज्ञ तो ब्राह्मण वेद पढ़ सकते हैं पढ़ा भी सकते, है। तो सकते हैं क्षत्रि है। वैश्य तो हैं है। ब्राह्मण यज्ञ कर सकते हैं करा सकते हैं क्षत्रिय और वैश्य यज्ञ कर सकते हैं करा नहीं सकते आचार्य तो ब्राह्मण में ही भगवान की ओर से प्रतिष्ठित है सदेश ब्राह्मण क्षति वैश्य ये सब दान दे सकते हैं लेकिन क्षत्रिय वैश्य आगे दान ले नहीं सकते ब्राह्मण आदि विवाह कर सकते हैं, लेकिन विवाह करा नहीं सकते है क्षत्रियोत्रिय ब्राह्मण में ही है। जब यज्ञ में ब्राह्मण आचार्य होते हैं, सभी देवगण प्रशस्त यजमान से द्वारा प्रदत्त आहूति का ग्रहण करते हैं, अन्यथा नहीं से जब राजस्व भाव को ही प्राप्त थे ब्राह्मणत्व की या नहीं ब्राह्मणत्व का प्रभाव नहीं हुआ था। उनके आचार्यत्व में यदि तो संपादित हुआ लेकिन देवताओं ने आहुति सदाचार संपन्न वेदज्ञ ब्राह्मण संपादक होने के कारण वेद की शाखाओं का वर्णन महाभाष्यकार के अनुसार वेद की शाखाएं कुछ कम है ग्यारह सौ इकतीस है लेकिन काल में आठ नौ शाखाएं ही सुलभ है शेष शाखाए विलुप्त तो हो चुकी हैं। इस पर विचार करना चाहिए कि गोवंश का विलोप क्यों गोवंश में वित्तीय क्यों ब्राह्मणों का विलोप क्यों ब्राह्मणों में वित्ती क्यों और वेदों का विलोप क्यों वेद के संबंध में भगवान मनु का कथन है भूतम भव्यम भविष्य वेदा प्रसिद्ध जो कुछ काल गर्भित है सबका अधिगम वेदों के द्वारा होता है वेदों का बीज प्रणव है जिसको ओंकार कहते हैं ओंकार की महिमा वेद की महिमा ही सिद्ध है प्रणब के संदर्भ में पुन कालांकार नहीं जो काला है उसका ज्ञान यादों के द्वारा ही होता है उन वेदों का विलोप कुछ से हो रहा है वेद के बिना तो यज्ञ कल्पना भी नहीं कर सकते यजमान की पत्नी होने की क्षमता सतियों में है जो तो सती नहीं तो पत्नी कहलाने योग्य ही नहीं है पत्नी पत्नी शक्ति भी यज्ञ के द्वारा ही होती है जो तो सत्यवादी नहीं है वो यजमान ही नहीं हो सकते यज्ञ का संपादन ही नहीं कर सकते और तो लो भी है। ये लोग नहीं है वे भी कदमता के कारण यज्ञ का संपादन नहीं कर सकते तथा तो सतियों का धानशिलो का हज के संपादन में है इसी प्रकार से विचार करने पर सिद्ध होता है यज्ञ के जितने संपादक तत्व तो है सबका भारत में विलोप हो रहा है भी, भी दान डायरेक्टर इस पर विचार करना चाहिए कि साधु का दुर्गति से विलोप क्यों हो रहा है और विचार करने पर निष्कर्ष यही निकलेगा की महायंत्रों के माध्यम से जब विकास कि को करते हैं, सभी हीन का कहावी के का है, अम्प्राया करते हैं, रामचरितमानस में देवी कई ने महाराजाधीराज दशरथ को ताना करते हुए कहा राजन एक काला वर्ष दे अर्थात एक साथ काल खुला रहना और फाका मार्ग हंसना संभव नहीं है यह दृष्टान्त बहुत ही उपयुक्त है आजकल दार्टान्तिक क्या है बाहर यंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग भी होता है और कोई भी दिव्य वस्तु या व्यक्ति श्रेष्ठ रहना संभव नहीं फिर से सुनिए आवश्यकता तो है महा का प्रचुर आविष्कार प्रयोग भी होता रहे कोई दिव्य वस्तु या दिव्य व्यक्ति भी शेष रह जाए कल्पना मत इस प्रकार फाका मार्ग हंस भी सके उसी समय गाल चुला सके नहीं है उसी प्रकार का भी करें को सुरक्षित ईश्वर के प्रबल संकल्प से बीज की रक्षा तो हो सकती है लेकिन दिव्य व्यक्ति और दिव्य वस्तु का अर्थात यज्ञ के संपादक संपादकों का होना विलुप्त होना संभव है निश्चित है कब जब महाजंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता है तो हमने एक संकेत दिया। वाल्मीकि रामायण में लिखा गया हनुमान जी ने लंका को जला दी विचार किया कि कहीं अशोक वाटका भी तो नहीं जल गई कदाचित अशोक वाचिका भी जल गई तो इस वृक्ष के नीचे देवी सीता विराजमान थी वो भी जल गई होंगी अगर ऐसा ही हुआ तो हमने काम बनाने के स्थान पर काम बिगाड़ दिया तो लक्ष्य उपयोग की सिद्धि के लिए साधन या उपाय के उपयोग है अगर उपेयर को ही कर दे कोई साधन तो उसका नाम साधन नहीं उपाय नहीं है उपेय जिस उपाय के द्वारा होती है भगवती सीता के अनुसंधान के लिए मैं आया उनको सुरक्षित रखने की भावना से आया शोक मुक्त करने की भावना से आया भगवान राम भागवत तक पहुंच सके इसका मानक बनाने की भावना से मैं आया प्रदर्शित भगवती सीता ही जल गई तब तो मैं जीवित रहने योग्य खाने योग्य नहीं रह सकता इसी प्रकार विकास के पक्षधर जितने ये नेता हैं उनको यह विचार करना चाहिए कि विकास कहते किसको है विकास भी स्वस्थ वेद विज्ञान संबंध परिभाषा क्या है उसके क्रियान्वयन की स्वच्छ विधा क्या है विचार करके देखा जाए संकेत किया धर्म और अध्यास विहीन का आजकल विकास को परिभाषित करने की विधा है इसी का नाम कमिट में है कम्युनिस्टो ने कहा धर्म और ईश्वर को मानोगे तो विकास से सुदूर हो जाओगे कमलिन में बहने वालों का है विकास के परिपंथी अवरोधक धर्म और ईश्वर है आज आजकल पूरे विश्व में तो नकलती देश भारत में भी धर्म और ईश्वर को धर्म और अध्यात्म को विकास में समझकर, पचपी समझ कर, कर अवैध को परिभाषित क्रियान्वित करने का प्रकल्प चल रहा है इसलिए विकास की चर्चा चलती है विकास होता है ये नहीं, नहीं कह रहा क्योंकि क्यों नागरिकता पलती जाती है बढ़ती जाती है हाट में भी यह नास्तिकता ही है दिखाती है कि बहुत नास्तिकता के जब पेट में आके व्यक्ति आती है इधर आयोजन सिद्ध करता है की यजमान के दिन में आस्तिकता भी बड़ा का लेकिन उपस्थिति यही दर्शाती है की राजधानी के पास होने के कारण नास्तिकता का तो क्या संकेत किया इन राजनेताओ को या को को भी भी भी नहीं नहीं है, इनके नहीं है, इनके मस्तिष्क में में में का स्वप्न चिंतन और लेकर इस विकास को आप परिभाषित और क्रियान्त क्रियान्वित करोगे उस विकास के गर्भ से धर्मा विरुद्ध धर्म के अद्भुत ही अर्थ और काम को पुरुषार्थ माना गया है धर्म के विरुद्ध अर्थ का नाम अर्थ नहीं काम का नाम काम नहीं श्रीमद भागवत एकादश कंध में भिक्षुतम इच्छुक ब्राह्मण का इतिहास सं अर्थशास्त्र की दृष्टि से बहुत मनोरम तथ्य प्रकाशित है तो क्या है दूत मध्य चोरी हिंसा स्पीहा आदि पंद्रह अनर्थों के चपेट से कदाचित कोई अर्थ को मुक्त कर सके तब अर्थ का नाम रुखार्थ होता है अन्यथा अर्थ का नाम अनर्थ होता है जब अर्थ ही अनर्थ हो जाता है तब उसके सेवन से तो रूप संभव नहीं है। तो हमने कि पृथ्वी के है। या है, के हैं। इसलिए संपादक जो सात तत्व बिना की नहीं हो सकती वे सातों के साथों साथ पृथ्वी के धारक माने गए हैं और उन धारकों पर सात धारक तत्वों पर दुर्त गति से कठोरता पूर्वक निष्ठुरता पूर्वक प्रहार यही भारत के राजनेताओं का दुर्दर्शन हो चुका है, है? समझ जाए भाषा समझ बा अर्थ यह है कि विहीन विज्ञान का आलम्बन रेखा अर्थात देहात समाज का आलम्पन लेकर जब विकास को परिभाषित तो और कर्यान्वित किया जाता है विकास के दर्शन विस्फोट इसीलिए पृथ्वी पानी प्रकाश संबंधा के आस्थिक व्रोत है आज कल विकूषित हो रहे हैं क्षुभ या विपृत हो रहा है, वो हैं गोवंश विकृत तथा विलुप्त हो रहा है। इस पर सहतापूर्वक सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से स्वयं तो को देश के भाग मानने वाले राजनेताओं को विचार करना है अभी मैं कुछ उपरी स्तर से बोल रहा हूँ अंदर की बात तो यह है अंदर की गाथा तो यह है अंदर की बात तो यह है असल में आजकल अधिकांश व्यक्ति राजनेता को तो दस विधि के लिए संपत्ति बटोरने के लिए बनते हैं मुख्यमंत्री आदि उनका लक्ष्य प्रांतीय विकास नहीं होता कोई भी योजना वो क्रियान्वित करते हैं उसमें अस्सी प्रतिशत कम से कम स्वयं लाभ लेने की भावना अंदर विशाषी वृथ्वी के रूप में सज होती है तो बहुत निकट परिस्थिति आ गई है कि और की जो देश विकसित माना, माना जाएगा इन राजनेताओं के पास समय नहीं है अभिनय ऐसा है दुर्बुद्धि ऐसी है दस मिनट बैठ कर के बीजे सतुष्ट में शास्त्र सम्मत विकास के स्वरूप को समझ सके, उसे करने की हो सके। तो ऐसी स्थिति में विचार या करना चाहिए कि वह विकास विकास किया इसमें यज्ञ साधक पृथ्वी के धारक तत्व का ही विलोप हो जाए ऐसा खम्भे हैं इनके आधार पर ये साम्याना सदा है अगर ये एक हटा दिया जाए तो क्या दशा होगी इसी प्रकार से के को स्तंभ हो रहे हैं और विखंडित हो रहे हैं विकास हो होगा या विनाश इस पर विचार करने की आवश्यकता है साथ ही साथ महाभारत का एक श्लोक तो में और प्रथम चंद्रुराण में भगवान कृष्ण वैक वेद की संरचना है महाभारत भी मनुष्य की संरचना है के प्रकार में बताया धर्म काम च काल च वसुवासी अनंत कल वित धरती धरा धर्म पृथ्वी का धारक है धर्म का अर्थ क्या होता है मत्स्य पुराण पढ़िए महाभारत का कर्ण पर्व पढ़िए शांति पर पर्व धारमार्थ धर्म धर्म उसको कहते हैं जो धारक है उसी का नाम सत् धर्म है धर्म को छोड़ देंगे तो पृथ्वी ठीक का प्रसाद और परहेज का परिज्ञान ही नहीं है धर्म की परिभाषा कोई कोई समझेगा धर्म का परिज्ञान होगा उसे रखना चाहेगा मैं एक बहुत क्रांतिकारी वाक्य बोल रहा हूँ सावधान सभी हमने ऐसा बाब में कभी था दुर्योधन का वचन पांडव गीता में है और महाभारत में भी है भाव दोनों स्थलों पर एक ही है एक पाठान है पांडव गीता में दुर्योधन का एक वचन सन्हित है जाना धर्मम नवृत्ति जानम धर्मम नसमें निवृत्ति मैं तो धार्मिक तो जानता हूँ जिसे वेदारी शास्त्रों ने धर्म कहा है उसी को मैं भी धर्म मानता और जानता हूँ जिसे बेदाजी शास्त्रों ने अधर्म कहा है उसे ही मैं में मानता और जानता हूँ लेकिन मेरी स्थिति क्या है धर्म को जानता हुआ भी धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं है ऐसा नहीं कि धर्म को धर्म धर्म को धर्म समझता हूँ धर्म को धर्म समझता हूँ लेकिन कमजोरी यह है कि दुर्बलता के कारण नवृत्ति धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं हो रही जाना अधर्मम अधर्म को भी जानता हूँ उसका फल विस्फोटक होता है होता है, विनाशकारी होता है अधर्म विनाशक है इसका मैं समझता हूँ नसमे निवृत्ति लेकिन आधार आदान बिना मैं नहीं सकता बेचारे ने संकेत कर दिया कोई ऐसा देवता कोई ऐसा देव मेरे हृदय में बैठा हुआ है यथा निर्तोस्त तथा करो में महाभारत ने ज्ञान का यथा निर्तोस्म तथा भवानी अंतिम चरण वो मुझे आधार की ओर ही प्रेरित करता है इसलिए अनिक्षण न चाहता हुआ भी मैं आधार में चलने से स्वयं को रोक नहीं सकता इस कार भी धर्म को धर्म समझता था रावण भी धर्म को धर्म समझता था की ढंग से कहता था गीता देवी का मैं। तो मैंने अपहरण किया संकेत सर्जन धर्म को व्यक्ति धर्म समझता है लेकिन के मार्ग पर चल नहीं पाता यही प्रकार अंतर से प्रश्न है गीता के अध्याय में अर्जुन ने कहा अथके न या हो पापुरुष अनिछंड वासमेय ज्ञान के ज्ञान की वर्षा करने वाले कृष्ण कौन ऐसा तत्व है पदार्थ हठात अनिचंद न चाहता हुआ भी व्यक्ति जिसके द्वारा प्रेरित होकर अध्यात्म को किए बिना नहीं रहता मां एक का प्रयोग है या कौन सा तत्व ऐसा है जो पाप में प्रेरित कर देता है अनिचंद पाप में नियोजित कर दिया जाता है वो कौन सा? भगवान ने उनका किया, ये वही दिनम रजोगुण का उद्दीपक रजोगुण से उद्दीप्त तो होने वाला यह काम या क्रोध न चाहता हुआ भी व्यक्ति को मार्ग ये और धपेल देता है पाप करने के लिए विपरीत व्यक्ति समझता है समझता था विपरीत समझना का अर्थ क्या है धर्म को अधात्म अधर्म को धात्म भय को अभय अभय को भय प्रवृत्ति प्रवृत्ति, को निवित्ती, निवित्ती को को दिनाश, दिनाश को निवृत्ति, निवृत्ति विनाश, में है। का होता है तमगुण जब रजोगुण की प्रगलभता होती है तब व्यक्ति अयथावत प्रधानात का धार्मा अध्याय इसी अंश में यह यह से और साथ साथ नहीं होता है। सत्य जीवन में होता है सत्य होता है, सत्य समाविष्ट हमारा अंतकरण होता है उस समय विवेक के समान व्यक्ति धर्म को धर्म समर्थ कर पालन में समर्थ स्वयं को पाता है अधिक को आधार समझता हुआ अध्यक्ष से उपरा होने में स्वयं को समर्थ मांगता है इसीलिए मैंने संकेत किया धर्मी का धारक यज्ञ का संपादक होता है यज्ञ भी स्वयं तो धर्म ही है धर्म धारणार्थ धर्म धर्म के दो भेद हैं सिद्ध कोटी का धर्म होता है साधन कोटी का धर्म होता है भूत कोटि का द्रव्य होता धर्म होता है पूर्वोत्तर में नाम भूत कोटि का धर्म अर्थात होता है वो तो तो तो अच्छा तो कौन है भगवान है धर्म सबसे उत्कृष्ट धर्म का नाम भगवान है भगवान अधिष्ठानात्मक उपादान है प्रपंच में हम का दिया है, भगवान ही सबके परम आश्रय कुल्लर, सपोरे आदि का परम आश्रय का है इसी प्रकार जो तो भी कार्य प्रपंच है उसके परम उपादान, उत्पादन धर्मोपादान अधानात्मक उपादान भगवान सबके धारक है अतः परम धर्म का नाम ही भगवत तत्व है सिद्धी का धर्म भगवान है गीता की दृष्टि तो से इसी को समझ लें पूर्णियों पृथ्वी चर्च सो आयुर्वेद का ग्रंथ तो है उसको देखे यही तथ निकलता है सज तक उसमें गंध नाम का पूर्ण धार्मीता है श्रीमद भागवत का, उस का, का है। उस है। वो वो में भगवान बल और का परामर्श कर देते हैं भगवान है रहने वाले गंध नामक गुण धर्म का कर्षण कर लेता है गंध नामक गुण धर्म से विरहित पृथ्वी जल के रूप में परिणत हो जाती है उसमें धर्म संज में भगवान वह बल और वेग भर देते हैं वह तेज आपोनिष्ठ जल निष्ठ रस का कर्षण कर देता है रस विहीन होते ही तेज के रूप में पर हो जाता है तेज में रहने वाला तेजोनिष्ठ जो रूप होता है भगवान प्रलय कालिक वायु में वह बल और वेग भर देते हैं इससे वह विलुप्त हो जाता है रूप भीहीन तेज आयु के रूप में पर हो जाता है प्रलय कालिक आकाश में भगवान वह भाद बल और वेग भर देते हैं इसके प्रभाव से वायु स्पर्शीन हो जाता है स्पर्श नामक गुण धर्म के न रहने पर वायु आकाश के रूप में हो जाता है फिर भगवान अपनी माया शक्ति में और वेद भर देते हैं जिसके प्रभाव से आकाश शब्द नामक गुण धर्म से रहित हो जाता है शब्द नामक गुण धर्म से हीन आकाश के रूप में और अंत में वह सनातन अव्यक्तर का आठवाध्याय परमात्मा पर के रूप में शेष रहता है इसका क्या हुआ साध्य कोटि का भव्य कोटिक कोटि का धर्म क्या है यज्ञ दान सब यज्ञ दान पावधानी मनुष्य नाम से रक्षना से जो का ना इसलिए संकेत ये कि दोनों प्रकार के धर्म एक अनु रूप धर्म के धारक होते हैं इसलिए सज्जन धर्म का विलोप हो जाने पर पृथ्वी का का मतलब वो मंडल के अस्तित्व आदर्श का विरोप हो जाता है ऐसे स्थिति में धर्म पृथ्वी का धारक है धर्म पृथ्वी का धारक धर्म है आगे काम काम भी पृथ्वी का धारक है धर्म विरुद्ध हो भूतेश काम भरता सब आपने संकेत किया इसका मतलब आस्तिक जो होते हैं काम की उपेक्षा नहीं करते अर्थ की उपेक्षा नहीं करते लेकिन धार्मिक के अविरुद्ध अर्थ का अर्जन और धर्मानुकूल काम का सेवन करते हैं धर्म भी का धारक काम भी पृथ्वी का धारक अर्थ के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया गया वर्थ के देवता अर्ष पशु और वास्तु की जाग है मन गुरु को इसकी व्याख्या वहा मिलेगी आठ के व्याख्या जो है की नाग। की नाग। के दो का नाम लिया गया का अनंत माने भगवान शेष नाग परमार्थ साराम के ग्रंथ भगवान शेष नाथ के द्वारा प्रतिष्ठ जो है ये आचार्य है मोक्ष तत्व का प्रदेश करने वाले हैं और तो कपिल भगवान गंगा सागर में जाइए कपिल जी का मंदिर है था कपिल भगवान जो है ये भी संख्योपदेशक है और जो हमारे श्रेष्ठ नाग है जो तो दो आचार्य है ब्रह्म विद्या के आचार्य दो हैं तो मोक्ष भी पृथ्वी का धारक है अर्थ भी पृथ्वी का धारक है काम भी पृथ्वी का धारक है धर्मी पृथ्वी का धारक है एक बच गया साथ में उसका नाम क्या है काल धर्म का काम काल के लिए बचा अनंत कब लक्ष्य वह सब कहीं धर्म धरा काल पृथ्वी का धारक है यज्ञ का संपादक है बुद्ध के आधार पर जो काम होता है नी ना। का नाम तो धर्म हो जाता है काल का मण करके जो काम होता है होता है, मन का ले संकेत में लेकिन को संध्या की बेला में प्रदोष काल में स्पर्श के लिए उनके बना करने पर भी बात किया करते इस का संपादन में नहीं कर, कर देते है काल का काम करने के कारण अनादर करने के कारण काल की उपेक्षा करके रत सुख का आस्वादन करने के कारण किसी के घर से दो आतंकवादी पैदा हुए थे एक का नाम हिरण कूसरे का, का नाम ना। मानवी अब तो इसके घर में ये दो तो दैक् उत्पन्न नहीं होंगे या कह पाना काल के करमण का एक ही उदाहरण मैंने दिया। काल का बहुत महत्व है श्रीमद भागवत पर मरवाने के लिए वो उत्तर चाहिए था ब्राह्मणों साहबदार यहाँ तो सब अच्छा है ब्राह्मणों को पता चल गया कि राजा दुपद द्रोणाचार्य को बढ़वाने के लिए यज्ञ के माध्यम से पूछना चाहता है मुख्य तो द्रोणाचार्युर्वेद के परम आचार्य भरद्वान महसी का अवतार द्रोणाचार्य किसके अवसार धनुर्वेद के परम आचार्य भरद्वान मासी का अवतार, बाहुबल से क्षत्रिय होता हुआ में बाहुबल से द्रोणाचार्य पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता यज्ञ विद्या का आलम्बन लेकर द्रोणाचार्य को मरवाना चाहिए सम्रांगण में तो मैं द्रोणाचार्य को नहीं मार सकता लेकिन यज्ञ विद्या का आलम्बन लेकर ऐसा पुत्र रक्ष चाहता हूँ जो युद्ध भूमि में द्रोणाचार्य को मार सके ब्राह्मणों ने कहा राम राम हमारे यज्ञ में हम आचार्य नहीं होंगे नहीं होंगे क्योंकि तो ब्राह्मण हत्या ब्रह्म हत्या तुम्हारा लक्ष्य है कुछ ब्राह्मण के थे अरे भाई जो मरना होगा मर जाएगा दक्षिणा के रोहि जो थे और यज्ञ में यजमान के यज्ञ में रिपीट बन गए शौक्रिया को होता है आप लोग जानते हैं अठारह की संख्या हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है गणित की दृष्टि से भी दर्शन की दृष्टि से भी ज्ञान की दृष्टि से भी सऊत याग में सोलह होते हैं एक यजमान होता है अठारह की संख्या अठारह की संख्या होती है अठारह का बहुत बड़ा महत्व है भगवान राम और रावण का तद्व युद्ध पुराण अठारह दिनों भारत महाभारत दिनों तक अठारह सेना भारत तो का महाभारत पर्व पुराणों की संख्या अठारह उप पुराणों की संख्या अठारह गीता के अठारह अध्याय और गीता में स्थित लक्षण अठारह श्लोकों का बहुत महत्व है हमने कहा बोर्ड बोर्ड था होती का लेकिन आप देवियों को छोड़कर हो तो गया भाई मैं बोर्ड का क्या नहीं लोग का मंत्र सीख लो ब्राह्मण आस्तिक आस्तिक बोलिए जो भी और पर या तो हो सर्फ है तीन चार बार कोई इस मंत्र का ऋषि का नाम ले, तो पर लेड़ जाएगा अगर सर्त फिर भी दुस्साहस करेगा तो फट जाएगा एक बार हम घोटाला में थे पंजाब में जो मंजिले पर बहुत स्वच्छता लेकिन दान घर में प्रवेश कर रहे थे तोड़ पर एक लटकता हुआ शर्त देखा जो विनोद कौशिक दिल्ली वाले मेरे साथ थे उन्होंने महाराज मरा, महाराज सर लटका हुआ है का चिंता मत तीन बार महाभारत के अनुसार इस नाम का उच्चारण किया तीन चार व्यक्ति वहां पर थे सर्फ अंतर हित हो गया दिखाई नहीं पड़ा यह अमोघ मंत्र है शब्द में अचीर्थ शक्ति का सनिवेशन है मैंने पृथ्वी के धर्म अनंत वह सब कहते इसमें सातवा तत्व के रूप में मैंने काल का उल्लेख किया तीसरा तत्व है काल लेकिन काल को समझना कुछ कठिन है तो हमने अंत में काल को लेकर संकेत किया मुहूर्त हो गया पूर्णा का लेकिन देवियों का माताओं का प्राय स्वभाग होता है आप लोगों को छोड़कर। कर श्रृंगार करने में उनको इतना समय लगता है कि धर्म कर्म के मुहूर्त समाप्त दिपि, का नाम क्या है संस्कृत में आधार आधार जावा है तो कर में चाहिए तो शुद्धता के संपादन में क्या हो गया कि पूर्णा का समय व्यतीत हो रहा था अभी हमने बताया की यज्ञ जो शौच याद होता है अठारह होते हैं सोलह ईस्वी के के के की का जो लिए रहे हो, तो तुम्हारे पास है नहीं अब आने में समय लगेगा भूत चल जाएगा भूत चलने पर विस्फोट हो जाएगा इसलिए अब हम लोगों की मंत्र तो शक्ति का बल देखो कुछ कुपित होकर को ने क्या किया, तो तो, सामग्री सामग्री फेंक कुछ या हवन कुंड में कुछ यज्ञ की बेटी पर रह गई जो सामग्री हवन हाँ कुंड में विक्षिप्त हो गए, उस सामग्री के बल पर का, का प्रादुर्भाव से हुआ द्रोणाचार्य को बांटने के लिए दुपत ने ब्राह्मणों का उपयोग और विनियोग किया ऐसा सामर्थ्य पूर्ण चाहिए जो द्रोणाचार्य को, को बांट सके पर, पर जो हवनीय द्रव्य निक्षिप्त हो गया ब्राह्मणों ने यज फेंका मुहूर्त न टल जाए पूर्णा का मुहूर्त न टल जाए अयोधिजा धरणिजा इंद्राणी स्वरूपा स्वर्ग लक्ष्मी स्वरूपा बहुशोना दो विश्व की फैक्ट्री अगर जो ना न होते द्रौपदी न होते ने एक बाण का प्रयोग किया आधे के आधे उसी से गया तो संकेत संकेत किया तो क्या किया? का काल का बहुत बड़ा महत्व है जिस कार्य की सिद्धि के लिए जो काल अपेक्षित है उस काल का अतिक्रमण करने पर विस्फोट हो जाता है इसका उदाहरण मैंने दिया। प्रदोष का उत्पन्न में क्या पंजाबी में ही बोलने सीखे पंजाबी पंजाबी में नहीं मेरे में प्रस। प्रस। है मेरे साथ हमें संकेत किया किया काल का अतिक्रमण करने के कारण या काल जिस काल में विस्कार की सिद्धि होनी चाहिए उस काल में उसका सिद्धि न होने पर विस्फोट होता है जो तो आतंकवादियों को ने होने पर भी जन्म दिया कर दिया उसी से प्रादुर्भाव तो किया तब जो विद्युत उससे दिन और रात्रि की विभाजक रेखा विलुप्त हो गई है दिन औ रात्रि की विभाजक रेखा प्राय विध है दिन में करने योग्य कार्य का रात्रि में संपादन रात्रि में करने योग्य कार्य का दिन में संपादन समय पर निप्र नहीं समय पर जिस कार्य का संपादन होना चाहिए वो कार्य का संपादन नहीं इसलिए काल हो जाता है, काल जात जाता। तो है, है काल काल रूप में शुभ और अशुभ कारो फल जाता कल ना का शत अविंद्र चैतन्य का नाम काल है काल काल भी पृथ्वी धारक है मैंने बताया आप समीक्षा कर लीजिये धर्म रमन सिंह जी सुन लें मोदी सुन लें अदित योगी जी सुन लें अदित योगी नाम का है मनमोहन सिंह जी सुन लें नरसिंह राव जहा हूँ बीच में वो सुन लें कुछ सुन लें ट्रम्प महोदय सुन लें ओबामा जी सुन लें और इनको सुनना हो कान वो तुना? ऐसे अनुमान जी ने विचार किया कई मैंने लंका दाह के प्रसंग में अशोक वाटिका को भी डाल दी सीता जल गई तब तो क्या हुआ ठीक है, ठीक कार्य हो गया तो आप विकास चाहते तो विकास के पक्षधर हैं। हम भी विकास तो के पक्षधर हैं। है। और मानवता का पक्षधर करती विकास से लेकिन विकास क्या है इसको तो समझने नाथि, नाथि, की आवश्यकता है धर्म से विचार की जाकर पृथ्वी पानी विकृत दूषित तो है या नहीं तेल अग्निया भी रश्मिया भी विकत होकर वे प्राप्त है जाना नहीं अग्नि भी विकृत है या नहीं क्या चूंगा तो क्या सार निकला पृथ्वी पानी प्रकाश और पवन एक्यावन ऊर्जा के स्रोत तो है संबत दूषित और कर लिए गए हैं इनके से निकलेगा तो पर विचार कर नेताओं की कठिनाई क्या है तो कभी कभी नेताओं की कठिनाई क्या है कठिनाई ये है कि बाबा लोग क्या जाने ये कहते बरगड़ा नहीं सत्या हाँ सुंदर कहते ये बड़े सिद्ध तपस्वी स्वामी अशोक सिंह गंगे का मार्गदर्शक बन जाइए के लिए अभियान चलाना है भोले वाले वार्मा थे उनके चपेट में आ गए स्वामी बामदेव जी महाराज ने आपको तो एक कांत में कहा कि अशोक सिंह घुमकी दे पाया हो कहा का ये आप क्या है? है। है का अब क्या हो गया? तो कहता राम इसलिए जो हम वकीलों से जजों से मिलकर निर्णय लेते हैं स्वामी जी उसका अनुसरण तो कहा कि मार्गदर्शन बना के ले गए आप कहते हैं हमारा मार्गदर्शन विष्णु जी प्रसाद समाज के संतों को नेहरू जी कहते थे हमारा मार्गदर्शन बड़ी दिक्कत बात है हम मिथ्या का संघ ने भी बड़ा जो कह दिया जितु को कह दिया हाँ उस समय रामचंद्र लिखना चाहिए राम जन्मभूमि न्यास उनको कह दिया केस का मामला है न्यायालय का मामला है कोई भजन कर आप तो न्यायालय का यह प्रश्न है तो वकील जो, जो राय भेजे उस पर आप भी चलिए हमारा साथ ले मार्गदर्शन लीजिए स्थिति आगे अब यहाँ क्या कठिनाई हो गई मनमोहन बाबा सुन लैन साठा प्रतिशत तक मोदी जी अर्थशास्त्र अपने को विशेष वो हमको नहीं कह सकते ना कि अर्थशास्त्र की बात है आप बाबा क्या हमारे पास धन नहीं है क्योंकि बड़गला नहीं सकते नेता लोग आप क्या जाने अर्थशास्त्र अर्थ का विषय है आप क्या जाने राजनीति राजनीति का विषय है आप क्या जाने विकास तो ये तो वैज्ञानिक विषय है यहाँ पर आपका राजनेताओं की मुसीबत बन गई है हमको हम लोगों तो, हम को बरगलाया नहीं जा सकता नहीं? कि आप राजनीति नहीं जानते है अर्थशास्त्र नहीं जानते हैं विकास नहीं जानते विज्ञान नहीं जानते हैं यहाँ आकर के तो की बड़ी दुर्दशा हो गई है ऊंच खाने योग्य नहीं रहे सचमुच में अगर राष्ट्र हितैसी हो तो मिलकर विचार करो विकास के नाम पर जो कदम उठा रहे हो विकास ही है विकास में ही उसका परिवशान होगा इससे करो के तो के धारा दोनों दो। तो का से हो रहा है, इस पर थोड़ा दो भाई होते हैं, एक का नाम होता है अर्थ दूसरे का नाम होता है, फिर फिर थी थी के है ने ने? ने? भी खाद पानी न मिले तो तो ताँगा। ताँगा। ताँगा नहीं पानी पर होता है काम और और काम काम जो है के के वैदे का वैदे। है का भाई साहब मत को उपेक्षा करके भदन न हो पाला माला आज काम की उपेक्षा करके तो भी नहीं रह सकते काम पर क्या है संकते समय पर होगी भोजन करोगे जो हमने संकेत किया लेकिन प्रश्न उठता है अर्थ और काम पर दीवानी होकर लड्डू होकर इन भौतिकवादियों ने धर्म और मोक्ष को धर्म और ईश्वर को विकास के मार्ग में परिपंथी समझा है अवरोधक समझा है वे अर्थ और काम सार्थ रह गए हैं पहले इसी को सर ढंग से मैं क्यों बोल रहा हूँ ये ढंग से बोलने की आजकल आवश्यकता है सुनिए धर्म का त्याग क्यों किया गया धर्म भौतिकवादियों का सिद्धांत है प्रगति के मार्ग में धर्म को अवरोधक समझ कर धर्म का परित्याग किया गया ईश्वर या मोक्ष का परितग किया गया तत्व या भगवत को मानोगे तो, प्र। तो, तो तुम्हारी मेधा शक्ति कुंठित हो जाएगी प्रगति के मार्ग पर तुम्हारा जीवन चलने योग्य नहीं रह जाएगा या कमी जो प्रशस्त परम पुरुषार्थों का परित्याग किया चलो गए कोई बात नहीं अब हाथ रख कर ठंडे मस्तिष्क से चार क्या? कारण मैंने दे दिया, दिया। अब साल तो को आजकल कैसे ढाल कर बोलना चाहिए तालिबान या कुपित हो जाता है ना भारत को डराने के लिए तब क्या करता है अपने बम तो भारत की ओर मुख, हमारे चारता, चारता मुख भारत की ओर करता पाकिस्तान जब भारत को चिड़ाना चाहता डराना चाहता अपने का, की ओर कर देता है। इसी प्रकार से है कि को इस भौतिकता के युग में वेद विहीन विज्ञान सम्मत विकास के युग में इस प्रकार ढाल के बोल है यह बहुत आवश्यक है श्रीमद भागवत के अध्याय का शीलन कीजिए पंद्रह अनर्थों के से जब अर्थ को मुक्त करने में कोई समर्थ होता होता है, है, तब का का नाम होता है, अन्यथा का नाम अन्यथा अब रमन सिंह विष्णु ने मेरे बहुत लाल लेकर पार्षद नहीं थे उन पंद्रह अगर्थों में प्रभु जी जीव कि कौन ऐसा भारत में प्राण के बिना चलता हो धन का स्रोत माना गया हमारे यहाँ अनाथ का स्रोत है छाणव सूची छाण राजा का मतलब सुनिए ब्राह्मणों मेरे धन से पर मत कीजिए मेरे अन्न से परहे मत कीजिए आप ऐसा न समझे दूषित होता है इस राजा की संपत्ति इस राजा का न है ब्राह्मणों सूर्य छो सूर्य पढ़े मेरे राज्य में मैं ढंके की जोर से कहता हूँ छात्र पर हाथ रखकर कहता हूँ नमे तेरह जन मेरे राज्य में जनपद में कोई चोर नहीं है आप कह सकते हैं कोई मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है आदमी लिखा उस समय भारत में कोई चोर नहीं, इसे नहीं है कि की संपत्ति की चोरी नहीं होती आप कह सकते मेघालय की कूटनीति भारत के चोरों से भर गई नो जनपद में न मध्यपह मेरे राज्य में कोई मध्यपह वस्तु का मदिरा शराब सारी आदि वस्तुओं का सेवन करने वाला नहीं है ना पार, एक भी व्यक्ति मदिरा पान करने वाला नहीं है बहुत ऊंची बात है नमस्ते नोजन राज्य में कंजूस कदम कोई नहीं है यज्ञ दान तप इत्यादि के लिए दिन के के सीमा में इन सुरक्षा लिए लिए उनके के लिए, अपनी संपत्ति का उचित रीति से उपयोग और विनियोग न करने वाला कोई नहीं है न कर दिया कोई स्वेच्छाचारी मनुष्य नहीं है स्वेच्छाचारी पुरुष नहीं है तो स्वजनी स्वेच्छाचारण स्त्री ही मेरे राज्य में कैसे हो सकती है और कोई ब्राह्मण छात्र वैश्य जो अपने अधिकृत हैं, ऐसे नहीं जो अपने समय में अधिक हो गया लेकिन आप सुन रहे हैं, हम भी चाहो बाथरूम ना रहे सुनिए पहले ऋषि लोग किसी राजा के यहाँ थे, थे। अग्नि कुशांत तो है ऐसा तो बेटा बेटी बहुदानी कुशल है, पुछ, है। मानी विधिवत संपादन आपके यहाँ होता है या नहीं बहुत अच्छे हैं। शास्त्र का संस्कार न होने के कारण भी बहुत अच्छा होता आप धूप के सारे लक्षण उसने बाहर हो नारद जी बड़े विचित्र नारद्नेद का नाम पांच रात्र रात्री ज्ञान है, तो है भी तो पांच प्रकार के विज्ञान से संपन्न पांचरात्र नारद ज्ञानप्रद महर्षि का नाम नारद तो चले आए जो देखी जी के पास कुल मंगल के बाद उस समय तो ये बीबीसी लंडन क्या, क्या क्या बोलते हैं की बात नहीं थी देवर्षि उन्होंने कहा कि कुछ घटना हृदय को विदीर्घ करने वाली घट गई वन में अरे महाराज क्या गांधारी आपकी का आपके का आपकी मां, यह सब के सब दावा चपेट में आकर के जलते पांडवों को सुन लो माता होगा भारतीय संस्कृति दो बातों समझ में आ गई होगी तपस्या करके जीवन का तो इस भावना से महाभारत युद्ध के पंद्रह वर्ष बीत जाने पर अनुमति लेकर धृतराष्ट्री पत्नी गांधारी के साथ वन में रहना चाहते थे अनुमति किसी प्रकार मिल गई अग्निहोत्री थे लेकिन प्रज्ञा चले थे अनिले थे ब्राह्मणों को का इनके में वन वन में आपके और तो चपेट में आकर उस समय कुंती देवी ने क्या विचार किया माताओं ध्यान के वक्त कुंती देवी ने क्या विचार किया सभी विश्रास के पुत्रों के कारण उनकी को पांडवों को कष्ट प्राप्त हुआ उनकी देवी ने क्या विचार किया गांधारी, दोनों आत्मो से युक्त लेकिन जब माइके में इनको पता चला कि मेरे पिता ने अंधे अंधेराष्ट्र से विवाह करने का मन बना रखा है उन्होंने सोचा पति के अलावा जब मैं मैं पट्टी को को आंखों आंखों से देख भी ने, देख, तो सकती ने देख तो भी तो मेरे दुनिया नहीं देखते क्या देख? के अलावा किसी का दर्शन हो पर आंख वारी होने पर भी अंधी हो गई कुंती देवी ने क्या सोचा नौकरानी के द्वारा जठानी या जेठ की सेवा कैसे हो गधारी पट्टी डाली हुए पर भी नहीं है अनुमति दो, दो। माँ बन क्यों जाना चाहते हो इसलिए गांधानी की सेवा में कुछ ही ना हो युध तो जी ने कहा जीवन बट स्पष्ट होगा आपने वनवास का अभिशाप वैधव्य का अभिशाप हम लोगों तो के वनवास का अभिशाप अज्ञातवास का अभिशाप का अभिशाप अभिशाप ही अभिशाप वेदना ही वेदना अब राज्य सुख भोगने का समय आया है और आप वन में जाना चाहते हैं सुनिजय तो महाभारत द्रौपदी सदवा थी 10 मिनट लगभग लेकिन अपने लिए जो साड़ी मंगाती थी उसे कम कमी की नहीं कीमत की के मन में ये ना हो कदात मेरे पति होते तो मुंशी जी बन जाने लगे और जीठी जी से क्या कहा? मैंने जो युद्ध की आज्ञा दी थी राजे भाई भक्त का भोग करने के लिए नहीं तुम्हारा हो जाए मेरा दूध कलंकित न हो जाए जान की रक्षा के लिए मैंने आज्ञा दी इस समय राजस्व का त्याग करके की सेवा के लिए मैं जा रहा हूँ कुल के शीर की रक्षा की बात जी ने कहा तीनों भस्म हो गए चपेट में युद्ध महान शोक हुआ तीनों के बढ़ने का शोक अलग लौकिक अग्नि से दवाग्नि तो से, से, से ये तीनों जल मरे हायको अग्निहोत्री अग्नि से जलना चाहिए था प्या का नारांग ना। चिंता मत करो शोक मत करो एक के मन में आया, सन्यास, सन्यास ने उन्होंने क्या किया अग्निहोत्र की कि आग को विसर्जित कर दिया ब्राह्मणों को कहा आप हस्तनापुर की ओर जाइए, दुर्दैव के दुर्विपात से आंधी चली अग्निहोत्र कि जो आग विसर्जित थी वो फैल गई उसी के चपेट में आकर तीनों जल पड़े अगर कुंती चाहती सब दिलोन थी भट सकती तो एक आंख आखिर पट्टी डाले बिना लेकिन प्राणों की रक्षा तो हो सकती है इन दोनों को असहाय छोड़ के धारूर धर्म ऐसा नहीं है आता संजय बड़ा वो चतुर्था <laughs> <laughs> <laughs> है रूप धारण किया सब कुछ सां तो मिली तो मैंने कहा सब दिनों राजा ने कहा आहिताग्नि सब है ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य सूत्र भी यदि अधिकृत है महाभारत और रहेगी और प्राणियों का पोषण कैसे होगा पितर के लिए क्रिया आदि का, का संपादन कैसे होगा तो सात तत्व में मैंने बताया कि अर्थ और काम के ऊपर लट्ठू होकर धर्म और मोक्ष का परित्याग किया गया लेकिन प्रामाणिक रीति से विचार करें तो अर्थ को जिस ढंग पर परिभाषित तो और क्रियान्वित किया गया है वह अनर्थ है अंत में हम संकेत करते हैं महाभारत के अनुसार दरिद्रता के जितने स्रोत है उन्हीं को आज का पूरा विश्व समृद्धि का स्रोत मान इसलिए एक भी राजनेता को तो अर्थशास्त्र का ध्यान मानो होलीसौ नैंक के अध्यक्ष नेहिला के, के, के चेयरमैन थी और वर्ल्ड बेस्ट डेवलपमेंट डायलॉग नामक संगठन की सदस्य थी मेरे पास दिल्ली में भेजी गए दो घंटे तक बात हुई दीक्षक नोएडा वाले थे उसने प्रश्न किया आर्थिक अनावश्यक विषमता और विपन्नता की पराकाष्ठा के का अच्छा कारण संभावित तीसरा विश्व ना हो फर्स्ट या आर्थिक और विषमता तीसरे वाली है तो आर्थिक विपन्नता अनावश्यक विषमता का निराकरण कैसे हो प्रश्न था आपको सुनकर आश्चर्य होगा उन्नीस सौ चौरानबे तक तक बैंक पर पहुंच चुका फिर बात है कि आज भारत इतने साल बाद भी उस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है विश्व बैंक किस निष्कर्ष पर पहुंचा राजनीतिक जितने तंत्र है विश्व में उनके पास इन प्रश्नों का उत्तर नहीं है इसलिए धार्मिक आध्यात्मिक वैदिक इन के आचार्यों से संपर्क साधकर इन दोनों प्रश्नों का उत्तर प्राप्त किया जाए तो हमने कहा भारत में लिखा है श्री उत्तर में लिखा है दरिद्रता के जितने स्रोत हैं आज दुर्भाग्यवश पूरा विश्व भारत को तो सबसे आगे उन्हीं को समृद्धि का स्रोत मान रहा है इसलिए आर्थिक विपन्नता की पराकाष्ठा होने वाली है विकास के दर से तो आज के प्रत्यक्ष का सर निकला क्या हो रह गया विश्व जी न धर्म है न मोक्ष है न अर्थ है न काम है पुरुषार्थ विभिन्न विश्व की संरचना विकास के नाम पर कर दी अभी समझते हैं समारोह समारोहक संकेत किया की की उसके से है में दो तो गर्थ निकलता स्कंध कितने आतंकवादी शैतान असुर के तो व्यक्ति थे सारा अन्य खा लेते थे व्यक्ति के के दाने दाने के वो न्याय देने वाला नहीं था पेन देवी ने क्या सोचा तो मरी रहे हैं एक मुखे उस घाटी पर भी श्रीम भागवर के चौथे शांति का शांति का बीज दिखा दिए को भागवत अध्ययन किया हमारे गुरुदेव ने किया भविष्य में नास्तिकता का तांडव होगा मैं तुमको संकेत करता का। युक्ति युपी के वर्ग पर इतनी समस्याए भविष्य में नृत्य करें उनके समाधान का मार्ग निकालो शास्त्रों का उद्यम से अध्ययन करो इतनी समस्या कर हमें उनके समाधान का मार्ग निकल सके तो से नहीं, नहीं तो और काम भी रह गया। जो कुछ पिछार चल रही है उसका नाम काम तो नहीं है हरियाणा के ठिगा और शांति का नाम काम तो नहीं है समझ गए तो काम भी पुरुष भी नहीं है कि धर्म में काम तो पंचंग पंचंग से है के हीन तो अर्थ भीएन, भीएन, भीएन, भी मोक्ष विपूक सोचने की आवश्यकता है सहीदयता पूर्वक सोचने की आवश्यकता है लेकिन अंत में बुरादा मानव हो रही है बेकार का एक बात में सुनाता हूँ आगे हिंदू तो क्या करेगा भारतीय क्या करेंगे हम ऐसी शिक्षा पद्धति का अपने पिता को पत्र लिखा पिताजी हम ऐसी पद्धति का भारत में प्रयोग करने जा रहे हैं कोई शर्मा कहेगा कोई वर्मा कहेगा कोई सिंह कहेगा कोई साहू कहेगा सबका मस्तिष्क होगा हमारा ही अंग्रेजों वाला उस शिक्षा की सीमा में ही हर व्यक्ति विचार करेगा उसके विचार की क्षमता ही वैदिक मार्ग नहीं होगी इसलिए कहता हिंदू हिंदू कहता कहता, हिंदु, हिंदु कहता वो वही कर बैठेगा जिसका निषेध वेगा भी हमारा मस्तिष्क ही घटना अभी जो तो शिक्षा पर पद्धति चल रही है प्रबल योग कोई पूर्व जन्म तो का तपस्वी संस्कारी होद बीमारी है भंटाढ़ार करने वाला मार्ग लेता क्यों उसकी भी लाचारी है लाचारी है उसका मस्तिष्क भी तो उसका मस्तिष्क भी तो कैसा बना है वर्तमान शिक्षा के बना है इसलिए है व्यक्ति अपने अपने विचार शिक्षा की सीमा संकल्प नहीं कर सकता जैसे ऐसा हमारा संस्कार होता है उसका अतिक्रमण करके हम स्वप्न तो भी नहीं देख सकते बड़ी कठिन स्थिति है भयंकर स्थिति है सब इस परिस्थिति में विषम परिस्थिति में दस 20 व्यक्ति कम से कम ऐसे जो भी धा, भी भी हो जो मैदिक विकास को भारत समझे पांच पांडव शिक्षा लीजिए अर्थशास्त्र विशारद महाभारत में किसको कहा गया काम शास्त्र विशारद महाभारत में किसको महा कहा गया महाभारत के वन पद में काम की परिभाषा किसने दिन चार में दी है काम पुरुषार्थ के विशेषज्ञ पुरुषार्थ के विशेषज्ञ अर्जुन धर्म पुरुषार्थ के विशेषज्ञ को भगवत पहुंचाने के विशेषज्ञ धर्मराज निश्चित इसका मतलब आजकल परिस्थिति है ना धर्म रह गया ना अर्थ रह गया ना काम रह गया न मोक्ष रह गया विकास के नाम पर पुरुषार्थ विहीन संरचना की गई है इस विषम परिस्थिति में वैदिकों को महापुरुषों को वेदाव महान भावों को विचार करके राष्ट्र को बचाने की भावना से विश्व को बचाने की भावना से भारत को भारत के रूप में स्थापित करने की भावना से अर्थात परिश्रम उद्योग करना चाहिए हर हर मात्मा जगदगुर श्री शंकराचार्य भगवान की गोमलधनपट पूरी पीटाश्वर भगवान की श्री यज्ञ नारायण भगवान की